श्रद्धा के योग सं मंडल समुपस्थित मान्य भद्र पुरुषों मुनिविर पूजा और वंदना के योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्य पिछले कई दिनों से वेद मंत्रों के द्वारा अध्यापक और उपदेशक इन दोनों के विषय में विशेष रूप से चर्चा की जा रही है प्रारंभ से बहुत सारे मंत्र इन दोनों की चर्चा के विषय बनाए गए लेकिन कुछ ही मंत्रों में साक्षात अध्यापक और उपदेशक उनकी व्याख्या में या उनके अनुभव में या उनके पदार्थ में या उनके भावार्थ में कहीं दिखाई नहीं पड़ा कहीं उसके दर्शन नहीं हुए आज का जो मंत्र है बाईसवां मंत्र इस मंत्र में साक्षात अध्यापक और उपदेशक को संबोधित करके कहा गया है तो इससे पता लगता है कि अध्यापक और उपदेशक भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती है तो आज का मंत्र इस बात की शिक्षा दे रहा है कि जो ब्राह्मण होते हैं वे ही उपदेशक और अध्यापक हो सकते हैं या होते हैं कोई कह सकता है कि उपदेशक तो दूसरे भी होते हैं क्षत्रिय वर्ण में भी बहुत सारे उपदेशक हुआ करते हैं ज्ञानी भी होते हैं कवायद बहुत तरह की शिक्षा बहुत तरह की अस्त्र की जानकारी वो लोग देते हैं तो क्या उनको अध्यापक और उपदेशक की सीमा से बाहर कर दिया जाना चाहिए ठीक है यद्यपि अध्यापक और उपदेशक वो भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मण ही पढ़ने और पढ़ाने का अधिकारी है क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ही क्षत्रिय बनते हैं ब्राह्मण के द्वारा ही ब्राह्मण बनते हैं ब्राह्मण के द्वारा ही वैश्य बनते हैं और ये सब ब्राह्मण के द्वारा ही विद्या को प्राप्त होकर के विधता को प्राप्त करते तो इसलिए ब्राह्मण और उपदेशक का सबसे एक मुख्य लक्षण है वो है मांगना क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता उसमें एक स्वाभिमान एक अभिमान की भावना रहती है क्षत्रिय में उतनी विनम्रता भी नहीं देखी जाती जितनी कि एक ब्राह्मण में एक साधु स्वभाव के व्यक्ति में देखी जाती है क्योंकि उसको वो संस्कारों से मिला हुआ है वो स्वभाव वो विनम्रता वो सज्जनता क्षत्रिय और वर्ष के अंदर क्रोध या लोभ की मात्रा बहुत अधिक बड़ी हुई मात्रा में देखने को मिल सकती है लेकिन एक सच्चे ब्राह्मण के अंदर लोभ तो होगा बिना लोग के ब्राह्मण अध्ययन भी नहीं कर सकता है बिना लोग के अपने शिष्यों को विद्वान नहीं बना सकता कुछ ना कुछ लोग तो रहता है लेकिन एक वो लोग है कि जिसमें सांसारिकता की कुट मिली हुई होती है लोग तो है पर संसार का है लोग तो है पर संपत्ति का है लोग तो है पर पत्नी धन और बच्चों का सच्चे ब्राह्मण को ये सारी चीजें गौण हो जाती है वो लोग तो करता है लेकिन विद्या अध्ययन का लोभ उसके मन में हर समय चलता रहता है कि मैं विद्या किस तरह से अपनी बढ़ाऊं किस तरह से मैं विद्या की वृद्धि करू गौण रूप से उसके मन में धन की एक इच्छा रहती है क्योंकि धन बहुत कुछ तो होता है लेकिन धन सब कुछ नहीं होता तो धन के बिना ना तो ब्राह्मण का काम चल सकता है ना ना ही किसी अन्य वर्ण का तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला विशेषण दिया है कहते हैं कि गोषणा स्वामी जी ने पदार्थ में इसका अर्थ दिया है गौ मांगने वाले अब गौ कौन मांगेगा या तो सन्यासी मांगेगा दो क्योंकि सन्यासी भी ब्राह्मण से युक्त होता है उसमें ब्राह्मणत्व के लक्षण पाए जाते हैं पर क्षत्रिय तो गौ नहीं मांगेगा और ये गौ किसके लिए मांगी जा रही है ये गौ अपने परिवार के लिए मांगी जा रही है क्षत्रिय को गौ के साथ में जोड़े तो संगति नहीं बैठती है और इसी विषय पर एक पुस्तक भी, भी लिखी गई है जिसका नाम है ब्राह्मण की गौ उनके लेखक कौन है मैं अभय देव अभय देव जी हैं उन्होंने पुस्तक ही लिख डाली कि ब्राह्मण की गौ क्षत्रिय की गौ वर्ष की गौ सूद की गौ ऐसी कोई पुस्तक लिख देते पर ये ब्राह्मण की गौ ही पुस्तक क्यों लिखी क्योंकि गाय का संबंध जैसे गाय सात्विक होती है गाय में सात्विकता रहती है गाय के दूध में जितनी सात्विकता पीने वाला अनुभव करता है भैंस के दूध में उतनी सात्विकता नहीं रहती क्यों नहीं रहती है क्योंकि उसका शरीरी इस तरह का बना हुआ है और वो भैंस अपने भारत का प्राणी भी नहीं है भैंस की नस्ल भारत की नहीं है वो किसी दूसरे देश की है लेकिन यहाँ लाई गई और यहाँ उसकी नस्लें तैयार की गई जैसे यहाँ से गौ ले जाए और दूसरे देश में उसकी नस्ल तैयार कर ली जाए तो ऐसे ही भय जो है वो वास्तव में भारतीय पशु नहीं है अब क्योंकि यहाँ की उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है इसलिए वो भारतीय पशु के रूप में कहा लगा जैसे आदमी नागरिकता नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इसलिए चारों वेदों में कहीं भी आप देखिए ये तो मिलता है पाही, पशु पाही पशुओं की रक्षा करो यद्यपि उसमें भैंस भी आ जाती है भैंस की रक्षा करने के लिए वेद मना नहीं कर रहा है लेकिन आप गौ का देखेंगे जहां भी देखेंगे गौ का उदाहरण देते हैं, जो हमारी गाय को मारे जो हमारी गाय का वध करे उसको शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए उसको शीशे की गोली मारनी चाहिए ऐसा वेद मंत्र के द्वारा उपदेश दिया जाता है उसमें आता है तो कोई ये कहे कि कि गौ की रक्षा तो करनी चाहिए बाकी पशुओं की रक्षा के लिए वेद में कोई विधान नहीं ऐसा नहीं जब पशुन पाही कह दिया है तो गौ आदि पशुओं की रक्षा करनी चाहिए तो यहाँ पर आज का मंत्र विशेष रूप से उन अध्यापक और उपदेशक के लिए एक संकेत करता है कि ब्राह्मण ही उपदेशक और अध्यापक हो सकते हैं और उनके लक्षण क्या है कहते हैं जो उत्तम जाता संपूर्ण विद्याओं के धारण करने वाले अध्यापक और उपदेशक की प्रशंसामी मैं प्रशंसा करता हूं कोई व्यक्ति कह रहा है कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले हैं, जिनके घर में गौ है जिनके घर में, में सात्विकता है और कहते हैं कि जो अच्छे जाता है जाता तो बहुत सारे होते है लेकिन आत्मजाता की यहां पर बात चल रही जो आत्मज्ञानी है आत्मदर्शी है आत्मज्ञानी ही एक अच्छा उपदेशक और अध्यापक होता है व्यवहार भानु में स्वामी जी महाराज ने अध्यापक और उद्देशकों के कुछ लक्षण गिना है सत्ता प्रकाश में भी उनका उल्लेख किया है वहां पे आया है आत्मज्ञानम समार शिक्षा धर्म नित्यता यमरतो यमर्था नाप करसंती सभी पंडित तो उच्चते अब ये जो श्लोक है ये श्लोक केवल अध्यापक और उपदेशक के ऊपर ही लागू होता है सामान्य रूप से हालांकि उस श्लोक में अध्यापक और उपदेशक साक्षात्पद नहीं पड़ा हुआ है लेकिन स्वामी जी ने जिस प्रसंग में उसको दिया है व्यवहार भाव में दिया है सत्ता प्रकाश में भी दिया है वहां पर प्रसंग अध्यापक और उपदेशक का ही चल रहा है तो वहां पर स्वामी जी उस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं उसके भाव में बताता हूं कि जो अपने बारे में और ईश्वर के बारे में और संसार के बारे में यथार्थ ज्ञान रखते हो जो अपना ज्ञान रखते हो अपना का मतलब क्या अपने शरीर का ज्ञान रखते हो अपने शरीर का ज्ञान तो हम रखते ही हैं। कोई कम रखता है कोई अधिक रखता है कोई बहुत अधिक रखता है कोई बहुत अधिक चिकित्सक है तो वो गंभीरता से इस शरीर का ज्ञान और इसकी रसला कर सकता है लेकिन यहाँ पर आत्मज्ञान की जब बात कही जा रही है तो वहां यद्यपि आत्मा का आत्म शरीर भी होता है आत्मा का अर्थ केवल आत्मा ही नहीं होता है आत्मा का अर्थ भी होता है लेकिन यहाँ पर आत्मज्ञान से मतलब है कि जो स्वयं तुम हो स्वयं से तुम्हारा परिचय होना चाहिए बाहर की वस्तुओं से तो परिचय तुम करते ही हो आंख से हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुओं का परिचय करते हैं बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं बहुत सारी चीजों को सुनते है बहुत कुछ प्राप्त करते हैं हम इन इंद्रियों से तो इन इंद्रियों की पहुंच केवल विषयों तक ही है और उन विषयों की पहुंच केवल शरीर तक है आत्मा तक उन इंद्रियों की पहुंच नहीं है, आत्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है मैं हाथ को पकड़ सकता हूं मैं अपनी किसी वस्तु को पकड़ सकता हूं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं पकड़ सकता उसके पकड़ने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो आत्मजान के देने वाले है जो आत्मज्ञानी है उनको पहले ये अनुभव करना चाहिए कि मैं आत्मज्ञान जो प्राप्त किया हूं क्या वास्तव में मैं उस आत्मा के ज्ञान को उस आत्मा के अस्तित्व को उस आत्मा के स्वभाव को क्या मैं पूरी तरह से जान गया हूं और क्या उस स्वभाव के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है हमारा नुकसान होता रहता है जिस वो छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं और वो हमसे छूट जाए जिसको छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं और वो छूट जाए तो हम उस समय अपने मन का निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है एक छोटी सी पेंसिल भी गुम हो जाती है ना जिसको मैं बहुत चाहता हूं कमरे में रखी हुई है छोटी सी पेंसिल बहुत चाहता हूँ जरूर से भी ज्यादा चाहता हूं और अगर उसको उसको कोई उठा इधर उधर हो जाए खुद की भूल से ही इधर उधर हो जाती कई बार और हम परिवार वालों पे बरस पड़ते तूने तू ने रख देगी तूने कहा रख देगी तूने कहा रख, तूने कहां रख और स्वयं नहीं रखी है पर स्वयं की रखी हुई कि आदमी स्वयं भूल जाता है तो उस समय जब हम अपने मन की स्थितियों का निरीक्षण कर सकते हैं कि ये छोटी सी पेंसिल भी अगर हमारी गुम हो जाती है तो अंदर मन की स्थिति कैसी बिगड़ती है छोटी गई? गई? गई? गई? सी चीज में हम कितने बेचैन हो जाते हैं तो आत्मा को पाने की बात तो बहुत दूर की है, बहुत दूर की। कहीं परलोक की बात लगती है आत्मा को पाने की बात तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण और उपदेशक जो उत्तम ज्ञानी है जो आत्मज्ञान का अनुभव कर चुके हैं और कहते है, यमर्था लाभ करतंती जिसको संसार के विषय प्रभावित नहीं करते हमें तो एक पेंसिल प्रभावित कर देती है हमें एक कपड़ा प्रभावित कर देता है हमें किसी का रूप प्रभावित कर देता है तो जो किसी से प्रभावित हो रहा है उससे न्याय की आशा कैसे कर सकते हैं वो अच्छा उपदेशक कैसे बन सकता है वो अच्छा उपदेशक कैसे बनेगा क्योंकि उसमें वो गुण ही नहीं है जो छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होता रहता है वो अध्यापक और उपदेशक सही निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाएगा क्रोध से प्रभावित ईर्ष्या से प्रभावित आदमी क्षण छण में प्रभावित होता रहता है छड़े तुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े अभी किसी ने मेरे अंकुल बात कर दी तो बहुत खुश हो गया हा बहुत अच्छा है अब किसी ने थोड़ा अवसर बोल दिया तो ये है हमारे मन की अवस्था स्वामी जी कहते हैं कि वे ही अध्यापक और उपदेशक बन सकते हैं जो अपने इन मन की अवस्थाओं पर मजबूती से अपनी पकड़ रखते हैं जो संयमी जो अच्छे और बुरे का ज्ञान करते ही नहीं है कराते भी हैं आगे कह रहे हैं कि जो उत्तम जाता और संपूर्ण विद्याओं को धारण करने वाले अब संपूर्ण विद्या तो कैसे हम धारण कर सकते हैं कैसे कोई उपदेशक धारण कर सकता है, है। यानी बहुत अधिक विद्याओं का वो जानने वाला है तो कहते कि बहुत अधिक विद्याओं के जानने वाले जो अध्यापक और उपदेशक है उनकी प्रशंसा भी उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ स्वामी जी उपदेश मंत्री में एक बहुत विशेष बात कहते हैं वो कहते हैं कि यद्यपि रोग बहुत बड़ा हुआ है अयोध्या ने पूरी तरह से पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को अपने सिकंजे में कसा हुआ है। और मनोरंजक भाषा का अगर और अधिक स्वामी जी का विचार देखना हो तो रिग्वेद आदि भाग झूमका दे सकते हैं वहां कहते हैं कि अविद्या मनुष्य को ऐसे नचाती है जैसे कि जैसे मदारी मदारी कह सकते हैं कठपुतली जैसे कह सकते हैं जैसे कठपुतली जैसे कठपुतली नचाने वाला जो है वो स्वयं नहीं नाचता है कठपुतलियां नाचती हैं पर कठपुतलियां किसी के नियंत्रण में नाचती है ऐसे ही ये जो हमारे अंदर जो नाल समझी है जो अज्ञान है इसका इतना भयंकर रूप हमारे सामने हर छा रहा है इतना विकराल रूप है कि हम इसके सामने चौकट हो चो जाते हम खड़े नहीं हो पाते क्लेसों पर हमारी क्लेसों से हमारी हर, हमारी हमें हार ही होती रहती है हम विजय नहीं प्राप्त कर पाते हम हारते है, हारते है, हारते है। तो कहा कि ये जो उत्तम जाता जो तो संपूर्ण विद्यालय के जानने वाले जो उपदेशक है उन्हीं की ही प्रशंसा की जानी चाहिए जो इंद्रिय जय है मनुष्य एक बात कहते हैं कि शाही स्थापितुम शक्नोती ऐसा कुछ यो जितेंद्रियो भवति। यानी जो अपने मन पर शासन करने वाला है वही प्रजा को जीतने में समर्थ हो सकता है वही पूर्जा पर शासन करने का अधिकारी है जिसका खुद के अपने मन पर शासन है और जो खुद ही जो खुद ही से हारा हुआ है जो खुद ही जिसने अपनी अविद्या अवस्था बना रखी है दयनीय व्यक्ति छोटी छोटी बातों में दयनीय बन जाता है उसका अपने ऊपर कोई बस नहीं चलता है क्रोध के कारण से दयनीय बन जाता है और जो आदमी जितना ही है, उसको उतना ही और दिला वो हमारा संकेत है सामने वाला तो थोड़ा गौरमिंडित तो बनता है पर अंदर हमारे जो हलचल मची है वो तो हमने खुद ही हलचल मचाई है हम खुद ही उसका उत्तरदायित्व में हमारे अंदर के अंदर बहुत कुछ अराजकता है हम उस अराजकता को किसी तरह से ऊपर की चमड़ी से ढाके हुए हैं अंदर बहुत अनियंत्रण है हमारा हमारी वृत्तियों पर अपना कोई तो नियंत्रण नहीं लगता आदमी लोक से लाश से जैसे तैसे अपनी वृत्ति पर, पर नियंत्रण रखे, रह, रखे रहता है रखना पड़ता है ज्ञानपूर्वक नहीं रखता है अगर रखेगा तो वृत्तियां नाच नहीं कर वो वृत्तियों के अनुशासन में नहीं रहेगा वृत्तियां उसके अनुशासन में रहेंगी तो ऐसे अध्यापक और जो उपदेशक है उनकी प्रशंसा मैं करता हूं आज की शिक्षा में अध्यापक और उपदेशक तो बहुत है जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं बहुत सारे प्रोफेसर हैं पढ़ाते हैं बहुत अनुशासन में भी है लेकिन जैसे ही वो उनके व्यक्तिगत जीवन पे हम विचार करते हैं तो पता लग जाता है कि उस प्रोफेसर का जीवन एक अध्यापक का जीवन कितना विकसित है बच्चों का जीवन का निर्माण वो क्या करेगा जो स्वयं अपने अंदर अपनी उसने अच्छी शिक्षा से निर्मित करके और सही रूप में सामने नहीं आया है वो बच्चे का निर्माण क्या करेगा तो आजकल की शिक्षा है तो बहुत अच्छी उसमें बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं लेकिन उसमें अध्यापक और अध्यापक और उपदेशक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए या अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए इस बारे में कोई भी शास्त्र पहली कक्षा से लेकर के और एमबीबीएस तक आप चले जाइए तक चले जाइए वहाँ इस तरह की कोई चर्चा नहीं की जाती की अध्यापक और उपदेशक के कर्तव्य उनके चरित्र उनके आचार कैसे होने चाहिए बच्चे को वो नहीं मिलता है जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनता है बच्चे को वो मिलता है जो उसकी आजीविका की व्यवस्था करता है बच्चे को रोजगार मिल सकता है बच्चा इंजीनियर बन सकता है लेकिन बच्चे को आत्मा की शिक्षा की कोई उस समय उसमें किसी तरह का भी कोई खाना नहीं है इसीलिए इस शिक्षा को शिक्षा कहा जाता शिख्षा है ये लंगड़ी शिक्षा है शिक्षा तो है पर लंगड़ी शिक्षा है जैसे एक आदमी का पैर टूट जाए और एक आदमी दोनों पैरों से दौड़ रहा है अंतर कितना आएगा हालांकि एक पैर वाले भी दौड़ते तो हैं लेकिन दो पैर वालों तो की दौड़ और एक पैर वाले की दौड़ में अंतर तो बहुत मिलेगा तो जो दो पैर वाला जो दौड़ रहा है वो प्रसन्न चित्त है अच्छी तरह से दौड़ रहा है लेकिन एक पैद किसी का टूटा हुआ है दौड़ वो भी रहा है तो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं दौड़ पाएगा ठीक यही यही हमारी शिक्षा है कि हम शिक्षा में लंगड़ी शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। जिस दिन ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शिक्षाएं आपस में मित्र की तरह जुड़ जाएंगी उस दिन व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा उस दिन व्यक्ति संपूर्ण रूप से उन सारी शिक्षाओं को व्यवस्थाओं को अपने जीवन में उतार पाएगा जिसकी संपूर्ण देश को या जिसकी संपूर्ण विश्व को आवश्यकता है फिर तो किसी से कोई विशेष शिकायत नहीं होगी देश की स्थिति सुधरने में या सुधारने में अगर कोई या देश का अच्छा एक भव्य भवन खड़ा करने में अगर कोई आधार बनता है तो वो ब्राह्मण बनता है वो अध्यापक और उपदेशक ही बनता है तो वहां स्वामी जी व्यवहार भानु में कहते हैं कि मेरे जैसे उपदेशक आपके देश में सैकड़ों होने चाहिए या अनेकों होने चाहिए मेरे जैसे कार्य पर आप लगाइए स्वामी दयान की कितनी योग्यता थी और उन जैसे उपदेशक सैकड़ों इस देश में होने चाहिए यद्यपि रोग असाध्य नहीं है रोग बहुत बड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ये असंभव नहीं है कि इस रोग को नष्ट ना किया जा सके असंभव रोग को भी या असाध्य रोगों को भी कई बार नष्ट किया जा सकता है लेकिन उसका उपदेशक उसका उपचारक विशेष होना चाहिए उसका उपचार करने वाला विशेष होना चाहिए तो यहाँ पे कहा है कि जो इस तरह के अध्यापक और उपदेशक है उनकी प्रशंसा समाज में होनी चाहिए क्योंकि अगर अध्यापक और उपदेशकों की प्रशंसा समाज से नहीं मिलती है अध्यापकों के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान समाज में नहीं दिया जाता है आज के बहुत बड़ी विचारधारा चलती है जिसको हम कहते हैं भ्रांत विचारधारा भ्रांत विचारधारा क्या चलती है कि जिसको और कुछ नहीं मिलता है वो बिचारा अध्यापक बन जाता है। जो किसी भी लायक नहीं है जो समाज में कुछ नहीं कर सकता है वो क्या करता है वो बी करके अध्यापक बन जाता है और प्राइमरी बच्चों को पढ़ाता रहता है बेटा बोलो छोटे आते ना और बड़े आशेम यही पढ़ाता रहता है इंग्लिश मीडियम है तो ए से एपल और बी से बेड पढ़ाता रहता है और लोग भी कहते हैं अध्यापक है ठीक यानी अध्यापक आज भी उसको उस स्तर पर नहीं देखा जाता है कि जिस स्तर पर उसको देखा जाना चाहिए जबकि अध्यापक और उद्देशक देश का भविष्य होता है चाणक्य ने किसको तैयार किया था चंद्रगुप्त को और उसने सिकंदर पर विजय पाई थी और मैत्री दयानंद जी को किसने तैयार किया था दयानंद और अगर ब्रजानंद जी ना होते या यह कहें कि ब्रजानंद जी तो होते लेकिन दयानंद नहीं होते ऐसा विद्यार्थी पढ़े नहीं जाता तो स्थिति एक अलग होती है। तो गुरु या या जो अध्यापक है उसके हाथ में है कि बच्चे का भविष्य कैसा वो बनाए बच्चे का भविष्य कैसे निर्माण करे उसके हाथ में है तो जो बच्चों का भविष्य निर्माण करता है जो बच्चों को एक संपूर्ण संपूर्ण मानवता के रूप में बच्चों को ले जाना चाहता है जो पूरे देश को बदल सकता है उस और उस अध्यापक और उपदेशक की प्रशंसा समाज से मिलनी चाहिए उसको समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापक को भी चाहिए कि वो प्रशंसा पाने की इच्छा तो करे, लेकिन वो स्वयं को भी देखे कि मैं प्रशंसा करने के लायक प्रशंसा कराने के लायक हूं या नहीं कई लोग कई अध्यापक क्या करते हैं जैसे बाजार में जुलूस निकाल लेते और जुलूस निकालते है अच्छा है जिन निकालना चाहिए लेकिन उनकी पर क्या लिखा रहता है हमारा सम्मान करो हमारा सम्मान करो लिखा रहता है कोई कह सकता है गलत तो नहीं है हमारा सम्मान को सम्मान होना भी चाहिए लेकिन आप देखेंगे कि अध्यापकों में भी इतने दुर्गुण कई बार ऐसे होते हैं कि वो अध्यापक कहलाने लायक ही नहीं होते उन अध्यापकों के हाथ में जब हम तख्ती देखें कि हमारा सम्मान करो तो उन अध्यापकों को भी विचारना चाहिए कि क्या तुम खुद का सम्मान करते हो क्या तुम्हारे अंदर बच्चों के लिए कोई आत्मीयता है क्या तुम उन पढ़ने वाले बच्चों की दृष्टि में अपना कोई स्थान रखते हो क्या तुम उनसे बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू नहीं मंगवाते हो क्या तुम बच्चों के बीच में अपनी उन बेहुदा आदतों आदतों का प्रदर्शन करते हो या नहीं करते हो इन बातों पर थोड़ा विचार करिए बच्चों के बीच में ऐसी ऐसी आदतों का अध्यापक प्रदर्शन करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि मुझे सम्मान दो। तो ये दो तरफा बात कैसे चलेगी तो ऐसे अध्यापकों के लिए वे ध्यान पे नहीं कह रहा है कि, कि अध्यापकर उपदेश को की प्रशंसा करनी चाहिए स्वामी जी की बड़ी कठोर भाषा है वो कहते हैं बच्चों के निर्माण में कितना सावधान है स्वामी जी कहते हैं कि गुरुकुल में जब बच्चा पढ़ रहा है वो बेचारा अबोध है या तो बड़े बड़े बच्चे कही, कही है कहीं कई इनमें भी छोटे तो कहते हैं कि उन बच्चों के साथ में बाहर घूमो क्यों घूमो बाहर कहते हैं कि जब प्रातः काल वो शौच के लिए बाहर जाए तो अध्यापक उनके साथ हो जाए बाहर अब बताइए हाँ, कोई कोई कह सकता है ये क्या बात है कोई गप्पू बड़ी बात है अब जंगल के लिए ब्रह्मचारी जा रहा है तो साथ ही अध्यापक को जाने की क्या आवश्यकता है लेकिन स्वामी जी भाई एक और बात कहते हैं वो कहते हैं कि अध्यापक को इसलिए जाना चाहिए कि विद्यार्थी कोई कुचेष्टा ना करे इतनी सावधानी बात है हम इतना नियंत्रण कहां कर पाते हैं अब तक तो शौचालय अपना अपने अंदर ही बन गए उसमें विद्यार्थी क्या करता है अध्यापक क्या देखता है शौचालय so, अंदर है सब विश्व नागार अंदर पहले खुले में नहाया करते थे तो वहां स्वामी कहते हैं कि अध्यापक विद्यार्थी साथ जाए और एक साथ में और बात कहते हैं वो आजकल का अध्यापक और उपदेशक नहीं कहता स्कूल का अध्यापक और उपदेशक तो शायद कोई कोई कहता भी होगा ऐसा नहीं सारे खराब नहीं है स्कूलों में बहुत सारे अच्छे अध्यापक होते बहुत शालीन होते चरित्रवान होते हैं ऐसा नहीं है गुरुकुलों में भी बहुत सारे अध्यापक खराब होते हैं और गुरुकुलों में बहुत सारे अच्छे भी होते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों जगह होते हैं लेकिन अगर औसत मात्रा हम देखेंगे तो गुरुकुल में अच्छे होने की थोड़ी सी अधिक संभावना है वहां थोड़ी अधिक है लेकिन होते दोनों जगह दोनों जगह अच्छे और बुरे होते द्रोणाचार्य भी थे गुरुकुल के अध्यापक थे पर महाभारत करा दिया द्रोणाचार्य गुरुकुल के ही अध्यापक थे पर न कौरवों को संभाल पाए ना पांडवों को संभाल पाए दोनों में से किसी पर भी उनका बस नहीं था और दोनों ऐसे लड़े ऐसे लड़े कि स्वामी जी को सत्याग प्रकाश में लिखना पड़ा कि उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्या के मार्ग में चलकर अब तक भी आर्यो लोग दुख उठा रहे हैं ना जाने कब तक ये रोग हम आर्यो में से पीछा छोड़ेगा या पीछा छूटेगा ऐसा वहां पर भाव है और वो द्रोणाचार्य थे तो प्रशंसा उनकी होनी चाहिए और उन अध्यापक उद्देश्यों को भी विचार करना चाहिए कि मेरा जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय हो और आगे थोड़ी सी बात बढ़ा करके अपनी बात को समाप्त करता हूं कहते वे शिक्षक हो गए वे आपके शिक्षक होंगे आप इनके साथ आप नहीं गिरने वाले होते हुए यानी जो इनके साथ में रहता है वो गिरता नहीं है जो अध्यापक और उपदेशकों के साथ में रहता है उनके संपर्क में रहता है उसका पतन बहुत कम होता है और जो अध्यापक और उपदेशकों के संपर्क में नहीं रहते गलत व्यक्तियों के संपर्क में अपने जीवन को खपाते रहते उनका पतन निश्चित रूप से होता ही रहता है क्योंकि अज्ञानी व्यक्तियों के बीच में उत्थान की संभावना बहुत थोड़ी होती है ज्ञानियों के बीच में उत्थानीय उत्थान होता है और फिर भावार्थ तो स्वामी लिखते हैं हे जिज्ञासु ज्ञान को चाहने वाले यदि तुझे ज्ञान को प्राप्त करना है विद्यार्थी के भी हो सकता है ये कि हे जिज्ञासु ज्ञान को चाहने वाले तू अध्यापक और उपदेशक को पाकर पुरुषार्थ से पुरुषार्थ से विद्या और उपदेश को ग्रहण कर आलस मत कर अगर तू जान की भूख रखता है अपने अंदर यदि तू चाहता है कि मैं जान जान प्राप्त करके अच्छा मनुष्य बनू अच्छी शिक्षा अपने अंदर लाऊं और समाज को अच्छा बनाऊं, परिवार में एक अच्छा व्यक्ति बनकर के रहूं, एक अच्छी तरह से मैं देश को चलाऊं, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को चाहिए ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे और अध्यापक उपदेशकों के पास ही शिक्षा ग्रहण करने जाना चाहिए तो स्वामी एक और विशेष बात क्या कहते हैं कि जो अध्यापक दुराचारी दुष्ट है स्वामी जी का भाव बता रहा हूं जो अध्यापक दुराचारी दुष्ट है कुशील है उनसे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलावे उनसे अपने बच्चों को दूर रखें क्योंकि वो अध्यापक उन बच्चों को भी भ्रष्ट कर देंगे उनको दुराचारी बना ही देंगे कब तक बच्चा बचता रहे तो यहाँ पर जो सावधानियां आज के मंत्र में जी है कि जो अध्यापक और उपदेशक हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो दुष्ट दुष्चरित्र अध्यापक और उपदेशक है उनको बच्चों से दूर रखे उनसे शिक्षण दिलावे तो इस तरह से आज का वेतम्द अध्यापक और उपदेशक के विषय में विशेष रूप से हमें विचार करने के लिए बात करता है कि हम अगर अपने देश में एक अच्छा वातावरण एक अच्छा आ, एक अच्छी उन्नति देखना चाहते हैं तो हमें अध्यापक और उपदेशक का सम्मान करना ही चाहिए इतनी बात लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ